श्री गर्गसहिता अश्वमेध खंड आठवां अध्याय यज्ञ के योग्य श्याम कर्ण अश्व का अवलोकन श्री गर्ग जी कहते हैं देवर्षि नारद जी का सुस्पष्ट अक्षरों से युक्त यह वचन सुनकर राजर्षि उग्रसेन चकित हो गए उन्होंने हंसते हुए से उनसे कहा राजा बोले मुने मैं अश्वमेध यज्ञ करूँगा आप इस यज्ञ के योग्य अश्व को मेरी अश्वशाला में जाकर देखिए बहुत से अश्वों के बीच में से उसको छांट लीजिए राजा की यह बात सुनकर बहुत बड़ा बहुत अच्छा कहकर देवर्षि नारद यज्ञ के योग्य अश्व देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वशाला में गए वहां जाकर उन्होंने धूम्रवर्ण श्यामवर्ण कृष्णवर्ण और पद्मवर्ण के बहुत से मनोहर अश्व देखे फिर वहाँ से दूसरी अश्वशाला में गए वहाँ दूध जल हल्दी केसर तथा पलाश के फूल की सी कांति वाले बहुत से अश्व दृष्टिगोचर हुए कई घोड़े रंग के थे कितनों के अंगे शिला के के शिला समान समान स्वच्छ थे, थे, वे सभी मन वेगशाली कितने ही अश्व हरे और तांबे के समान वर्ण वाले थे कुछ घोड़ों के रंग कुसुंभ जैसे और कुछ के तोते के पाख जैसे थे कोई इंद्र के समान लाल थे कोई गौर वर्ण के थे तथा कितने ही पूर्ण चंद्रमा के समान धवल कांति वाले और दिव्य थे बहुत से अश्व सिंदूरी रंग के थे कितनों की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी कितने ही अश्व प्रातः प्रातःकालिक सूर्य के समान अरुण वर्ण के थे नरेश्वर ऐसे घोड़ों को देखकर कर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ वे श्री कृष्ण सहित राजा उग्रसेन से हंसते हुए से बोले नारद जी ने कहा महाराज आपके सभी घोड़े बड़े सुंदर हैं ऐसे अश्व पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं हैं स्वर्ग लोग और रसातल में भी ऐसे घोड़े नहीं दिखाई देते यह श्री कृष्ण की कृपा है जिससे आपके अश्वशाला में ऐसे ऐसे अश्व शोभा पाते हैं परंतु इन सब में एक भी ऐसा अश्व नहीं दिखाई देता जो श्याम कर्ण हो श्री गर्ग जी कहते हैं देवर्षि का यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन दुखी हो गए वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मेरा यज्ञ कैसे होगा राजा को उदास देख भगवान मूदन हंसते हुए शीघ्र ही मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले श्री कृष्ण ने कहा राजन मेरी बात सुनिए और सारी चिंता छोड़कर मेरी अश्वशाला में चलकर कर श्याम कर्ण घोड़ों को देखिए यह सुनकर निर्वश्रेष्ठ उग्रसेन श्री कृष्ण और देवर्षि नारद के साथ उनकी अश्वशाला में गए। जाकर उन्होंने के योग्य सहस्त्रों घोड़े देखे, जिनकी पूछ अंग चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गति मन के समान तीव्र थी उन सबके मुख तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ते थे ऐसे शुभ लक्षण सम्पन्न सर्वांग सुंदर और दिव्य अश्रु देख कर राजा को बड़ा विस्मय हुआ वे महान हर्ष से उल्लसित हो श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर बोले राजा ने कहा जगन्नाथ आज मैंने यहाँ बहुत से श्याम कर्ण घोड़े देखे भला आपके भक्तों के लिए इस भूतल पर कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी श्री कृष्ण जैसे पूर्व काल में प्रहलाद और ध्रुव का मनोरथ पूर्ण हुआ था उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरा भी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। राजन धारण करने वाले राजा से से इस प्रकार बोले। ने कहा आप मेरी आज्ञा इन चंद्र के समान कांतिमान श्याम वर्ण अश्व में से एक को लेकर यज्ञ आरंभ कीजिए श्री गर्ग जी कहते हैं श्रीहरि का यह आदेश सुनकर राजा उनसे बोले प्रभो अब मैं क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान करूंगा ऐसा कर कर वे श्री कृष्ण और नारद जी के साथ राजसभा में गए वहां तुम्बरू सहित नारद जी श्री कृष्ण से विदा ले राजा को आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक को चले गए इस प्रकार श्री गर्ग सहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में श्यामकर्ण अश्व का अवलोकन नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ